की जय में तो सोच अनु मान की जय बोलो तो भाई सब की जय दो संख्या बयालीस के बाद दोहा संख्या बयालीस प्रसन्न रघुना कहीं जानी सुनी नारद बोले मृदुबानी राम जब प्रेरु निज माया मो एहु मो ही सुनऊ रघुराया विवाह में ना प्रभु के ही कारण करई नदीना सुन मुनि तो ही कहाँ से भरोसा जहीं ज मु तज सकल भरोसा दातिम के रखारी बालक राख महतारीनि भाई सारा ख जननी हरिदारी सौर भैत सुत परमाता पर माता प्रीति करई नहीं पाथिल बाता मोरी पौर तन समानी बालक सुत सम है जन मोर बल निज बलताई तुह कहा काम क्रोदरी पुआही यह विचारी पंडित मुहीं भजई पायूँ ज्ञान भगति नहीं तजी काम क्रोध लो भारी मद प्रबल मोहकधारी नमः दारुण दुखद दा माया रूपी नारे दक्षिण भारत में पंपा सरोवर है उसके निकट भगवान पहुंच गए स्नान करके सरोवर के तट पर एक दक्ष के नीचे बैठे हुए हैं वहां लक्ष्मण जी भी हैं देवता मुनि आए और उनको भगवान की स्तुति करके चले गए उसके बाद नारद जी आए, नारद जी ने भगवान की प्रार्थना की और वरदान के रूप में उनसे कहा कि आपके तो अनेक नाम है लेकिन उनमें से राम नाम जो वो हो सबसे अधिक पापों का नाशक हो ये वरदान आप हमें दीजिए <coughs> भक्तों के हृदय में आपका राम नाम चंद्रमा की तरह से <coughs> प्रकाशित रहे और दूसरे नाम भी अनंत तारागण हैं, इसी प्रकार भगवान के नाम भी अगणित हैं वो सब भी तारागण की तरह से रहे लेकिन आपके नाम की प्रधानता रहे ये वरदान दीजिए तो भगवान ने एवं मस्तु कहा स्वयं अब भगवान राम तो राम है, है उन्होंने अपने आप ही नारद जी को वरदान दिया कि राम राम नाम सब से श्रेष्ठ होगा सजीक होगा तो आप देखते हैं किस प्रकार से नारद जी ने भगवान से ही ये कहला लिया कि अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम श्रेष्ठ है और इस अर्थ में श्रेष्ठ है कि इस जप करने से पापों का विनाश होता है और फिर परमात्मा की प्राप्त होती भक्ति के हृदय में अगर चंद्रमा की तरह से राम नाम प्रकाशित रहे तो फिर उसमें प्रकाश भी रहेगा हृदय में शीतलता भी रहेगी व्यक्ति के हृदय में चंद्रमा का अमृत की भी वर्षा होगी उसके हृदय में ये सब उसके हृदय में अनुभव में आएगा राम नाम की बल से इसलिए हृदय में सदा राम नाम आया रहे एक बात इससे और ही पता लगती प्रसंग से जहां तहां इस प्रकार के कि आप देखेंगे की मुख से ही राम नाम बोला जाता है बालकांड में तुलसीदास ने उसकी भी प्रशंसा की बाहर भीतरे तुलसी जो चाहक होगी आप राम नाम मणिदीप धड़ दीह दे, दे राम नाम का ऐसा मणि का दीपक है वो अपनी मुख रूपी डेली के ऊपर उसे रखो माने मुंह से बोलते रहो ऊ से और मुंह से राम राम राम राम राम राम जोर से बोलो तो बाहर भीतर जोरों पर उजेला हो जैसे चंद्रमा उजेला तो ऐसे ये मन भी है मन के समान हो उजेला भीतर भी उजेला मैंने भीतर, तो तो तो भीतर जो है साथ ना आने पावे और काम को विकार से मिट जाए तो भीतर जो है रखने के लिए काम नाम मुंह से बोलते रहो और बाहर राम नाम बोलते रहो तो दूसरे लोगों के कानों में राम नाम पड़ेगा तो उनका उनको भी चित्र शांति रहेगी वे जो उद्वेग उत्पन्न होते रहते हैं झगड़ा प्रसाद लड़ाई कले कर्कश क्रोध आदि होते रहते हैं तो उनके की कान में जब राम नाम पड़ेगा तो जरा सावधान हो जाएगी कि हमसे गलती कुछ हो गई तो राम नाम उनका सुधार करेगा तो आसपास सामाजिक वातावरण को भी ठीक रखने के लिए रामनाम मुंह से बोलते रहो और अपने भीतर भी प्रकाश रहे ये तो अपने व्यवहारिक काल की बात है वैसे अपने अंदर राम नाम मुंह से न भी बोलो तो हृदय में तो राम नाम रहना ही चाहिए वो तो बराबर चलता रहना चाहिए सदा स्थायी रूप रहे से रहे जैसे आकाश में चंद्रमा विद्यमान हो ऐसे करके समझो कि अपने हृदय गगन में राम नाम तो छाया रहे <coughs> तो उसे अपने हृदय में शांत संतोष प्रसन्नता आनंद सुखान सुखानुभूति पाप का बिना ये सब अपने हृदय में बना रहे और हृदय की स्थिति आंतरिक स्थिति व्यक्ति की ठीक बनी रहे इसलिए उस नाम का इस्तेमाल करता रहे ये देखो नाम साधना है दोनों प्रकार से लाह रूप से भी और आंतरिक रूप से भी कल्याणकारी इस प्रकार से है अगर करके देखेंगे तो ऐसा पाएंगे भी मन सदरूप मन कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई शास्त्रों की भी बातें हैं करके देखें और अपने अंदर उसी प्रकार का अनुभव भी करें हैं रूप अनुभव होगा तो जैसा कि कहा कि सभी जितने मंत्र हैं उन सब मंत्रों के ऋषि हैं जैसे गायत्री मंत्र है तो उसके ऋषि विश्वित्र उसके ऋषि हैं इसी प्रकार से राम नाम एक मंत्र है पूरा मंत्र है इसमें ओम ओम लगाने की कोई जरूरत नहीं राम केवल राम पूरा मंत्र है जैसे ओम है ये पूरा मंत्र है ओम ओम ओम अगस्वी का योगदा है आगे से कोई जरूरत नहीं पूरा मंत्र है इसी प्रकार राम पूरा मंत्र है ये राम राम राम पूरा मंत्र इसमें कोई कहोगी अब आगे राम चंद्राय नमो बोलो ऐसी कोई जरूरत राम राम बस पूरा मंत्र हो गया और इस मंत्र के आचार्य हो गए नारद ऋषि हो गए नारद ऋषि उन्होंने इस मंत्र को जो है इस like प्रकार से जागृत कर लिया इस प्रकार से मानस जो व्यक्ति उस प्रकार से राम नाम का किस प्रकार उच्चारण करेगा तो मंत्र सशक्त हो गया जागृत हो गया अब वही फल देगा जैसा की नारद जी ने कहा था और जैसा कि भगवान ने मृदान में नारद जी को बोला था इसलिए राम नाम की महिमा एक बात ही आ गई रामचरित मानस में जगह जगह राम नाम की महिमा आती रहती इस प्रकार से ये है कि राम इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया क्यों हो गया उनका सबका उत्तर यहाँ पर आ गया खबर आगे देखे ऐसे अब नारद जी ने जो वो, अब जो ये वरदान मांगने के लिए वैसे तो नारद जी आये थे और उनको ये अच्छा अवसर लगा कि भगवान प्रसन्न है उनसे ये वरदान मान लेना चाहिए लेकिन दूसरे भगवान ने एक बात कही कि कवल वस्तु प्रिय महिला भी जो मनिवर में कहूं तुम मांगी ये कल जो अपना भगवान जब अपने बता रहे कि अपना स्वभाव तभी ये बोल रहे थे। तो नारद जी को बैसे तो ध्यान प्रदान के तरफ थाने तो मांग लिया लेकिन तो मन में एक बात ये भी आ गई की एक तो आपको बहुत की है एक बार हमने मांगने की कोशिश की थी पर आपने नहीं दी थी भगवान खुल गए थी देर में कौन सी वस्तु है ऐसी थी कि नहीं दी नारद को तो तो नारद जी कहने लगे कि आपको हम जानते हैं कि विश्व मोहनी जो करके हैं वो आपको बहुत प्रिय है कोई मांगे तो आप उसे दे नहीं सकते हो सारे विश्व को मोह में डालने वाली जो माया है अगर भगवान से कोई माया मांगे तो भगवान नहीं दे सकते विश्व मोहिनी तो में सारे विश्व को मोह में डालने वाली ज्ञान में डालने वाली अगर ऐसी कोई माया मांगे भगवान से कि हमको बंधन में डालने वाली भगवान माया दो और दुख देने वाली माया हमको दो तो भगवान कैसे दे दो उसको तो नारद जी ने ये बात नहीं समझवाई कि हमने जब इनसे मांगा रिश्वि को तब इन्होंने दिया ये इन्हें बड़ी प्रिय लगती है तो भगवान कहते देखो मुझे ये प्रीवरी कुछ नहीं है ये तो हमने तुमको इसलिए नहीं दी ये तुम तो नाधाने की बात कर रहे हो सर ऐसी चीज मांग रहे थे अगर कोई कहे कि तो हमारे भरे प्रिय हो थोड़ा सा विष्कानाने के लिए हमें दे दो दे देगा प्रियता की वजह से विष खाने की किसी को तो ऐसे ही भगवान का उत्तर भी नारद जी को समझा देते हैं कि तो देखो वहां जो समस्या थी उस समस्या को जो यहाँ समाधान आप बताते हैं ये बालकान जो कथा नारदी आई थी तो वहाँ भगवान ने नारद की इच्छा को पूर्ति नहीं हुई तो अब यहाँ नारद प्रश्न स्वयं करते हैं भगवान उसका समाधान भी बड़े विस्तार पैद करते हैं उस कथा को असल में इस कथा जब जो, जो ये प्रश्न यहाँ पर आता है तो बालकांड की कथा याद आ जानी चाहिए तो पढ़ी हो सुनियो नहीं तो पढ़ लेना चाहिए सब उसी के साथ में उसको पढ़ेंगे सब तो उसका संपर्क सूत्र बनेगा और तो ठीक ठीक समझ में आएगी तो अति प्रसन्न रघुनाथ है जानी जब नारद जी ने जाना जो भगवान बहुत प्रसन्न है समय तो उन्हें नारद बोले मगबानी सब नारद जी भगवान से बड़ी भ्रमता के साथ में बड़े प्रेम के साथ नारद जी ने भगवान से इस प्रकार ऐसी बोला <coughs> कहते हैं कि राम जब अघुराया की और भगवान आपने अपनी माया को प्रेत करके मुझे मोह में डाल दिया था एक बार मैंने वही नारद मोह की कथा डाली नारद जी ने स्मरण दिलाई भगवान को कहा गया आपने ही मोह में डाल दिया नारद जी को सब पता चल गया नारद जी को पहले तो उनको ना अपने अहंकार हो गया कि हमको काम के ऊपर क्रोध के ऊपर हमें विजय प्राप्त हो गई है जब इंद्र ने भेजा नारद जी के पास इनको काम को और इनके तपस्या को भंग करने के लिए तब नारद जी ने जो है उसको काम को प्रदस्त करके शेष करके भेज दिया और इंद्रलोक में जाकर करके उसने बताया कि नारद जी को तो कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ा हमारा बल तो उनके साथ चला नहीं और उन्होंने हमारे ऊपर क्रोध भी नहीं किया पर तो सुनकर के इंद्रलोक की संदेवता और इंद्रादी सदा अरे कच्चा ऐसे महान ऐसे महान नारद जी और तो नारद जी को इधर ये अहंकार हो गया की हमें उनके ऊपर विजय प्राप्त हो काम क्रोध पर तो उस अहंकार को जो उत्पन्न हो गया नारद के मन में अब वहाँ पर भी कहते हैं और तुलसीदास जी का ये कहना है कि देखो नारद जैसे मुनि जो भगवान के यहाँ बैकुंठ धाम तक जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं उनके साथ रहते हैं भगवान की कृपा प्राप्त है ऐसे नारद के ऊपर भी अहंकार आया नहीं कि बात सर वो संकट में पड़ गए ये अहंकार भी माए है ये आता है वहाँ पर विस्तार नारद जी जब वहाँ पर वहाँ बैकुंठध धाम में गए तो भगवान ने जान गए कि नारद जी के मन में इस समय अहंकार हो और जब अहंकार होता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता भगवान जानते हैं कि जिस भक्ति के हृदय में अहंकार आ गया मन उसका विनाश हो गया अहंकार विनाश दोनों ये कई बातें हैं अहंकार भक्ति का सिवाय विनाश से और कुछ नहीं करता तो कहा कि नारद का तो विनाश हो जाएगा अहंकार के कारण से भाई ये भक्त रह जाएंगे नाश्य रह ये सब सबका सभी है संसार के मायाजाल जनजाल में ही फंस जायेंगे तो भगवान ने बड़ी कथा करके फिर नारद को उस अहंकार को छुड़ाने के लिए मायाजाल फैलाई जहां के क्यों शीलमेघ एक हो गए ऐसे ही कल से शीलमेघ राजा जो उनकी राजधानी हो गई और नगर बन गया बड़ा सुन्दर बन गया उनकी कन्या भी सुनी हो गयी उसका जो है स्वयंबर का रचना हो गई और नारद जी को वही सब दिखाई देने जैसे दिखाई देने लगे होता वाटा कुछ नहीं लेकिन स्वप्नों में सब दिखाई देने लगे ऐसे ही नारद जी को एक स्वप्न जैसा दिखाई देने लगा स्वयंबर का वहां पर और नारद जी पर वहां पहुंच गए उसमें तो वो कथा वहाँ बालकांड में उसी है उसी को कहते हैं कि राम जब अरे होने माया तो वो स्वयंबर व्या था भगवान की माया लीला थी और नारद जी भूल गए और उसे माया को माया नहीं समझता है। अब अहंकार का देखो संबंध माया का संबंध भी साथ में आ जाता है जब ज़ व्यक्ति अपने अहंकार में होता है तो माया नहीं समझ में आती अहंकार जो है वो उसका सटबंधक है अहंकार और माया ये जाती के कहीं जात हैं, क्योंकि माया से अहंकार की उत्पत्ति होती है और जिसके आयोजन में अहंकार होगा उसे माया जो है वो माया करके नहीं लगेगी वो तो एक जाति सजाती हो गए और दोनों एक दूसरे के परिपोषक हो गए। माया अहंकार को परपुष्ट करती है और अहंकार माया को परपुष्ट करती है। इसलिए वो समय जो है जब व्यक्ति अहंकार होता है तो माया माया करके समझ में नहीं आती है तो नार जी को वो समय वो माया माया नहीं समझ में आई उनको सबसे ही समझ लगा तो बस उनको राम जब प्रेरियों में जमाया सुनऊ रघु राया और तब विवाह मैं चाहू की ना अब नारद जी हालांकि स्वयं अपने मन से ही ये समझा दिया कि आपने माया की थी और उस माया में उस समय हम विवाह करना चाहते थे अरे बात सीधी सी है अगर माया की कोई नगरी बने और माया का राजा हो और माया की पुत्री हो और उससे कोई विवाह करना चाहे और फिर पूछा मुझे क्यों विवाह नहीं करने दिया तो इसके मैंने आपको नहीं समझ में आता जैसा माया में था पूछने का सवाल ही क्या उस लेकिन नारद जी फिर भी पूछते हैं कहते हैं कि तब विवाह में कि ना और कारण करें न ना। और तब के कारण करे नदी नगवान ने हमें उस समय विवाह नहीं आपने करने दिया ऐसा क्या था नारद जी उससे विवाह करना चाहते तो नारद जी भगवान का ध्यान करने लगे बैठ करके स्तुति करने लगे तो भगवान सामने आ गए कि नारद जी क्या चाहते हो कहा कहना बहुत सुंदर रूप चाहिए समय और हमें इस समय जो है विष्णुभमी हमारा गले में जो माला है तो राजा सुंदर अपना जैसा सुंदर सुख रूप हमें दे तो भगवान जो है हरी और हरि के माने बंदर तो कहा हम हरी और हमारा मुँह बंदर तो हमारा हो जाए बंदर तो ऐसे ही सुंदर रूप नारद बंदर का मुंह नारद जी का बन गया वो तो ये सब जब उस समय जब नारदी हो गए बंदर के मुंह तब उनको गले में कौन बना देखो पूर्व की माला उनको जो है सुंदर की माला तो कहते हैं तब के ही कारण तो समय हमको विवाह क्यों नहीं करने दिया बंदर के रूप क्यों बना दिया आपने हमारा रूप क्यों कर दिया हमें तो सुन मुनि तो कहा सहरोसा नारद जी ने जब ये पूछा तो आप भगवान बताते हैं कि देखो अब उस मानो नारद जी के मोह की कथा का कि कुंजी यहाँ है चार उसको समझना हो तो अब यहाँ विस्तार से समझो भगवान कहते हैं की सुन मुनि तो कहा सहरोसा अब भगवान देखो कहते हैं सुनमुनी दार सुनो हम तुमको बताते हैं लेकिन शहरोसा शहरोसा मैंने आप रहा है क्रोध लेकिन क्रोध आ रहा है लेकिन तुम्हारे ऊपर हम क्रोध क्या करें तुम तो भक्त हमारे इसलिए कहते हैं अपने क्रोध को हम रोक करके भी हम तुमको बताते हैं कहते हैं भजन जो वो तो सकल भरोसा जो लोग सब भरोसा छोड़ करके मैंने अनन्न्य भाव से हमारा भय करते हैं और किसी पर भरोसा नहीं रखते मैंने भक्ति का एक लक्षण ये मुख्य रूप से है कि भक्ति तभी भगवान की है जब भक्ति पर भरोसा भगवान पर भरोसा रखते विश्वास रखते हैं और भगवान पर आश्रय रहना सीखे कि हम भगवान पर यह आश्रित हैं तो भक्ति है और जब कभी भक्ति कोई संसार में विषयों पर व्यक्तियों पर उन पर आश्रित जब तक रहता है तब तक उसमें भक्ति की कमी है या भक्ति नहीं है ऐसा समझ अपने मन में देखो हम किस पर आश्रित हैं व्यवहारिक जीवन अब कभी कभी तर्क वितर्क अपने मन में कर लेते हैं अरे शाह शरीर को चलाने के लिए तो हमें तो आश्रित रहना पड़ेगा उस पर अरे साह शरीर चलाना है तो उसके ऊपर आश्रित रहना ही पड़ेगा ऐसे करके अपने मन में कर लेते हैं कोई कोई कहते हैं कि अगर हम भगवान पर भरोसे पर रहेंगे आ, तो क्या सामने रखी हुई खादी का अन्न हमारे पेट में चला जाएगा वो तो हमें खुद ही कर अपने मुंह में डालना पड़ेगा खाएंगे तभी हमारे पेट में जाएगा भगवान के भरोसे रहने का काम कैसे बनेगा क्या तो भगवान पर भरोसा रखना कि ये कुतर के नाना प्रकार के हैं उनको दूर करके शास्त्र किस प्रकार से भगवान पर भरोसे की बात कहते हैं इस बात को ही समझना चाहिए माने ये बात बिल्कुल सच है कि भक्ति भगवान पर भरोसा रखने पर ही होती है दो बातें एक तो भगवान की शरण में जाना और एक भगवान के ऊपर निर्भर रहना ये भरोसा है शरण हम किसी के हैं और कहलाते हैं भक्त के तो ये बात उसी दासी में बालकान में साक्षा कह दी है उससे साक्षा कहा जा सकता है की बंतक भगत कहा के और किन करंचन कोह काम के माने अगर कोई भगवान का भक्त कहलाता है तो वो झूठ झूठ का भक्त कहलाता अगर किर कंचन कोह काम के अगर काम क्रोधाधी इनके अधीन है बस में इनके है पत्रो तो तो का है तो भगवान का भक्त हम अपने मन में देखेंगे कि हम किसके हमारा अपने हृदय से हम अधीनता हमारी कहाँ है किसके ऊपर हम आश्रित हैं ये हम देखें अपने आप अपने दूसरे को तो नहीं जान सकते उसका हृदय कैसा है कहाँ आश्रित है किस पर अधीन है लेकिन अपने हृदय में तो पहचान ही सकते हैं कि हम किसके ऊपर आ सकते हैं जीवन हमारा कैसे चल रहा है क्या है तो अगर ये लगे अपने भीतर से कि हम भगवान पर भरोसा हमारा है और उसी के आश्रय से वो जैसे चला रहा है बस वही ठीक है बाकी तो शरीर भी वही चला रहा है मन बुद्धि भी वही चला रहा है हाथ काम धाम जो करते हैं वही चला रहा है और फिर उसके बाद शरीर के चलने के लिए जो खाना पीना आता वो भी खाते हैं पहनते हैं रहते हैं ये सब करते हैं लेकिन अंत भरोसे भगवान के ही है ये भगवान के भरोसे का भाव का नाम भक्ति है तो कर्म सदा ते निकाय रखवारी तो भगवान कहते जो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी सता रक्षा में ही करता हूँ अब देखो गीता को इस श्लोक से इसकी तुलना कर लो अन्य चिंतन तो महम ये जन परिवे नित्य युक्ता नोगक्षेम भाव्य हम बस उनकी योगक्षेम की व्यक्षा मैं करता हूँ जो लोग सबक मेरा चिंतन करते रहते हैं मेरे ही शरण में है गीता भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ योगक्षेम के माना यही नहीं है किसी भक्त को खाना दिला देते हैं कपड़ा दिला देते हैं तो योगक्षेम हो गया उसका तो कोई शारीरिक योगक्षेम थोड़े होता है अगर भक्त के ऊपर माया ने आक्रमण कर दिया और उसको क्रोध आ गया अहंकार आ गया तो उससे रक्षा कौन करे वो भी भगवान रक्षा करेंगे सब योगक्षेम किसी का होगा माया आ गई अहंकार आ गया और व्यक्ति उसके कारण से अहंकार के कारण से दुख में पड़ गया तो फिर भगवान ने क्या किया? अगर भगवान ने कोई व्यक्ति उसी प्रकार से क्रोध में पड़ा रहे दो में फड़ा रहे तो भगवान कहेंगे उसका हमारा तो योगक्ष भगवान बान करते हैं क्या करते हैं खूब खाने भी देते हैं खूब कपड़े भी देते हैं तो ये थोड़े योगक्ष पूरा है लेकिन क्रोध क्रोध तो खूब आता है तो उससे भगवान करते हैं कई दोस्त को करते तो करते तो भगवान क्या योगक्षेम करते हैं योगक्षेम करें तो बस ये सब जितने शत्रु हैं काम क्रोध मन मोह लो मोह इनसे भी भगवान बचाव शांति दे विश्राम दे मुक्ति का अन्न प्रदान करावे बैराग दिला में ज्ञान दे ये भी शत्रु इसको भी सबको बनाए रखे भगवान सबको भी तब उनका योग है तो भगवान कहते हैं भक्तों की जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है हम उनका सब ये सब बातें हम को देखनी पड़ती हैं तो करो सदा पिनके रखवारी उनको उनको शक्ति रक्षा रखवारी मैं करता हूँ कहते हैं जिम बालक राख माँ मातारी अब देखो इस बात को भगवान कैसे क्या करते हैं इसको समझना हो तो माँ तार पुत्र का उदाहरण याद रखो जैसे माँ जो अपने बालक की रक्षा करती है वैसे ही हम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं माता बालक की रक्षा करती बाह्य रूप से उसके शारीरिक रक्षा उसकी करती है माँ की रक्षा करेगी हमारा छोटा बच्चा है तो कोई चाकू डाले, या कोई ऐसी चीज खादू में डाल ले जिसको नुकसान करने वाली हो विशैली हो या कोई अपने घाव शरीर में मार देने वाली ऐसी कोई चीज उठा ले चाकू फाकू तो उसको सबको बालक को नहीं देने देगी देखी रहेगी उसको कहीं तो से गिरना पड़े नीचे स्थान पर कहीं है उससे नीचे स्थान पर गिरना पड़े तो उसको माँ देखी रहेगी तो ये सब शारीरिक रक्षा माँ जैसे बच्चे की करती होती है नाना प्रकार से उसी प्रकार से भगवान भक्ति की शारीरिक मानसिक बौद्धिक उसकी आंतरिक रक्षा भी भगवान करते रहते है। कहते हैं तो उदाहरण देते है भगवान की गह से गह से सुबक्ष अनल जैसे माता जो है अपने बच्चे को जब वो हो पकड़ने के लिए दौड़े या कहीं सांप हो जो सांप को जाकर के पकड़ ले तो मां क्या करेगी अगर सांप आ गया और बच्चा जाकर के सांप को पकड़ने जा रहा है समस्या ये देखो ना है तो मां माँ कहते दौड़ करके सांप से बचाएगी उसको सांप के पास नहीं जाने दी ये आग चल रही है बच्चा आपको खिलौना समझ करके आपके पास जाता है आग खाने की कोशिश करता है पकड़ने कोशिश करता है तो माँ उसको रोकेगी आलचला देने वाली है सब जो वो हो, है वो बिशैला है काटले का बिस्तर जाएगा मर जाएगा दोनों प्रकार से हानिकारक दोनों हैं, जीवन के लिए घातक हैं। माँ जैसे इन दोनों से रक्षा करती है और तारा तहरा जननी अरिकाई कहते हैं माँ वहां पर उनको रोक रोक कर अर्गाना के मैंने रोकना है बच्चे को रोक लेती है उसको बीच में बाधा डालती है उसको आपको नहीं पकड़ने देती सबको नहीं पकड़ने देती है जैसे माँ इस प्रकार से करती है तो लेकिन ये छोटे बच्चों की बात है और प्रौढ़ भय तेही सुतपर माता अच्छा जब वही बच्चा प्रौढ़ हो गया बड़ा हो गया दस बारह साल सोलह साल अठारह साल बीस साल, साल का हो गया जब अब वो बच्चा स्वयं ही हाथ को तो नहीं पकड़ेगा अब स्वयं ही साथ नहीं पकड़ेगा तो माँ अब उसकी जो वो हो उस बच्चे की रखवाली उस तरह से करती तो नहीं करती तो प्रौढ़ भय तेही सुतपर माता प्रीति करेगी नहीं पाचल माता प्रीति करे मैंने ऐसा नहीं कि माता प्रेम बच्चे पर नहीं जाएगा बड़ा हो गया तो प्रेम तो वैसा ही है लेकिन वो पिछली वाली बात ये बच्चे को हसमय नजर रखे उसको प्रीति के से हाथ में देखे रहे में उसको बचाए रखे ऐसा नहीं करेगी अब वो बच्चा स्वयं समझदार हो गया तो अपनी रच्छा स्वयं करेगा बस अब माता की बात जो छोटे बच्चे के साथ माता का व्यवहार दूसरे प्रकार का है बड़े पत्र के साथ में माता का व्यवहार दूसरे प्रकार का है प्रेम दोनों से है लेकिन छोटे बड़े होने का जैसे का अंतर है इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मोरे प्रवतन समझानी, अब देखो इसमें तो एक तो भक्ति और ज्ञान की तुलना भी हो जाती है और दूसरे कई बातों का उसमें है आध्यात्मिक हाथ से पर इसमें प्रकट हो जाते हैं तो किस प्रकार से वर्णन करते हैं उससे बातों को आप स्वयं ध्यान दें विचार करें तो उसमें पता लगेगा भगवान कहते हैं मोरे प्रौढ़ समु ज्ञानी ज्ञानी हमारे वो बालक हैं बच्चे हैं जो बड़े हो गए समझदार हो गए लेकिन माँ का बड़ा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया बीए में पास कर लिया अब कहीं प्रोफेसर हो गया कहीं सर्विस में आ गया दोनों तो कार्बन करने लगा अपने काम में लग गया तो अब ये देखते हैं कि माँ के लिए वो बड़ा बच्चा अब समझदार बच्चा हो गया है प्रौढ़ बच्चा हो गया है तो उसके ऊपर भी प्रीति है लेकिन प्रीति के बाद उसके पीछे पीछे सदा घूमती रहे इस प्रकार तब तो उसको नहीं होगी ऐसी ज्ञानी के लिए भी है अब इसको मानना यह है कि अगर बड़े छोटे का अंतर करो तो यहाँ तुलसीदास भक्ति को तो ज्ञान से भी कह मानते हैं लेकिन यहाँ भक्ति छोटा बच्चा हो गए और ज्ञान बड़ा बच्चा हो गया इस दृष्टि से लेकिन दूसरी दृष्टि से देखो भगवान की दृष्टि देखो तो उनको भगवान को के लिए छोटा बच्चा जो है वो हो भक्त जो है वो उसके दोनों काम को करने भगवान को भक्तों पर प्रेम भी है और उसकी रक्षा भी करते हैं ये दोनों काम करते हैं और लेकिन ज्ञानी के साथ में भगवान का चाह है कि उनको ज्ञान हो गया तो प्रेम प्रेम तो भगवान को है ज्ञानी पर भी लेकिन ज्ञानी की रक्षा करने की जरूरत नहीं ज्ञानी अपनी रक्षा अपने आप करे इस प्रकार से जो है भगवान की तरफ से ज्ञानी और भक्ति के प्रति व्यवहार में अंतर हो गया थोड़ा लेकिन बाहर जो भक्ति की दृष्टि से देखें ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऐसे लगेगा पहले भक्ति प्राप्त होती जैसे बच्चा पैदा होता है कभी छोटा होता है कभी बड़ा हो जाता है ऐसे लोगों के हृदय में पहले भगवान के प्रति भक्ति आती है और भगवान की कृपा से ही भगवान ही भक्ति का पालन पोषण करते हैं तो वो भक्त प्रज्ञानी भी हो जाता है अब भक्त जब ज्ञानी हो जाए तब अब ज्ञानी हो जाने के बाद भक्त का क्या काम है उसी बड़े बच्चे की तरह समझ लो अगर बड़ा बच्चा हो जाए तो उसे किस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि माँ ने हमें साला पोता उतना बड़ा किया है तो वो अपने मां को भूल न जाए मां के प्रति कृतज्ञ न हो उनके प्रति कृतज्ञता रहे कि माँ ने ही हमको पालपोष के साथ बड़ा किया है जो अब हम इतने समझदार हो गए हैं कि अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेते हैं ऐसे ही है ज्ञानी को भी चाहिए कि यदि ज्ञान उसके हृदय में आ जाए कि आत्मा ये आत्मा परमात्मा एक ही है जगत सत्य सब सदार भजन जगत सब सपना सारा जगत जब सपने के समान है मायामय है ऐसा उसको दृष्टि में आ भी जाए तो भी भगवान को उसे नहीं भूलना चाहिए कि भगवान ने ही तो कृपा करके हमारी भक्ति के कारण से उन्होंने हमको पाल पोस करके इस ज्ञान की अवस्था तक पहुंचाया है इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को भगवान का कृतज्ञ रहने के लिए सदा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए भगवान की स्तुति वंदना करते रहना चाहिए भगवान को भूल नहीं जाना चाहिए यदि कोई तो बड़ा बच्चा हो जाए और बड़ा बच्चा होने हो जाने के बाद में माँ बाप को तो भूल जाए आ? और कहते कहा से माँ कहाँ से भाई अरे हम तो स्वयं अपने आप चलते चलते हमारे हजार तो अपने आप अपने इतने बड़े हो गए कोई माँ बाप के से सबसे बड़े थोड़े हो गए ऐसे करके अगर कोई सोचने लगे तो वो कृत हो गया माँ बाप और ये कहते हैं कि असंस्कृत है असभ्य हो गया वो उसको जो वो हो ऐसे बालक को अच्छा बालक नहीं मानते इसी प्रकार से ज्ञानी भी यदि कोई ज्ञानी हो गया तो ये